अथर्ववेदिया के उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का एकादश कार्य देख रहे थे विश्वस्व विवक्षायादि सामान्य उत्कटम मात्रा संप्रति पत्तिया सामान्य विश्व अकार के साथ समान है इसमें क्या सामान्य कहते हैं आदि सामान्य उत्कटम स्पष्ट दोनों में आदि महत्व है और मात्रा संप्रति अर्थात अत्व तो विश्व मात्रा को प्राप्त कर गया अकार मात्रा को प्राप्त किया इसमें आपती सामान्यम एव कहने से उत्कटम स्पष्टम आपती ये दूसरा सामान्य एक हो गया आदि दोनों में है और दूसरा हो गया आपती आपका व्याप्ति ये दोनों में समान है विश्व वैश्वान ये व्यापक है और अकार ये भी सारे वाचकों का व्यापक है सारे वाच्य का व्यापक हो गया वैश्वान और सारे वाचक का व्यापक हो गया अकार मतलब ये दोनों समान हो गए टीका में पुनरुक्ति परिहार द्वारा विवक्षितम अर्थम आह अंतिम पंक्ति है ना टीका में पुनरुक्ति परिहार द्वारा विवक्षितम अर्थम आह जो श्लोक में प्रथम प्रथम पाद में कहा गया विश्वस्या अत्व विवक्षायाम विश्व अकार है ऐसा कहा जाता है और तृतीय पाद में कहा मात्रा संप्रति पत्व अर्थात विश्व अकार मात्र को प्राप्ति किया अकार मात्र हुआ तो ये दोनों तो एक ही अर्थ हुआ विश्व का विश्व का अत्व कहें अथवा विश्व अकार कहें ये दोनों एक ही हुआ तो इसको कहते हैं पुनरुक्ति हो गया अभी पुनरुक्ति का परिहार करके विवक्षित अर्थ क्या कहना चाहते हैं इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में अत्व विवक्षा अश्य व्याख्यान मात्रा संप्रति इति जो प्रथम पद में कहा गया विश्व से विवक्षा उसी को ही तृतीय उपाद में उसका व्याख्यान है मात्रा संप्रति पतो विश्व का अत्व इसका अर्थ विश्व अकार मात्र को प्राप्त किया वही उसी का व्याख्यान है इसलिए कोई पुनरुक्ति नहीं है व्याखेय व्याख्यान में पुनरुक्ति नहीं होता है का हाँ ये मांडुक्य विश्व और वैश्वान का भेद नहीं अर्थात स्वीकार करता है विश्व बेष्टि है वैश्वान समी है मांडुक्य बेष्टि समष्टि का भेद स्वीकार नहीं करता है मंत्र मंत्र में में पहला आया तेजस तो अर्थात जो तेजस है वो हिरण्य है और जो वैश्वानर है वही विश्व है प्रथम मंत्र में वैश्वानर कह करके समी वैश्वान समी है और द्वितीय मंत्र में तो जस कह करके बेष्टी को कहा तो ऐसा क्यों कहा कि वह टिका में विचार दिए थे यही प्रमाण है कि मांडू क्यों व्यष्टि समष्टि का भेद स्वीकार नहीं करता दोनों एक ही है जी। ये तो श्रुति वाक्य है तो श्रुति वाक्य जो है वो तो और उसमें हम नाना प्रकार की तर्क लगा सकते हैं किंतु श्रुति कह दिया कि अकार वो भी सर्वाक अर्थात जितने सारे वाणी है वो अकार के द्वारा ही वो चलते हैं तो उस दिन हमने इसलिए थोड़ा सा बता दिया था एक है नंदी केशवर कारिका जो कि माहेश्वर चतुर्दश सूत्र के ऊपर है उसको थोड़ा देख सकते हैं उसमें थोड़ा दिग्दर्शन दिया गया है तो जैसे ये री और ली ये दोनों में अकार है क्योंकि उसको जब गुण करते हैं और और अल ऐसे कर देते हैं तो इसलिए री ली में अ है और ए ओ ये चार वर्ण में तो अ है ही बाकी खाली रह गया ई और उ ये जो ई है वो अ से उत्पन्न होता है इसलिए वो ई भी अकार मात्र ही है क्योंकि ये व्याकरण सूत्र भी है आ, क्या है अतय अपत्य अर्थ में तो अतय अश अपत्य ई ऐसे वो कहते और अर्थात कृष्ण ई अर्थात प्रद्युम्न तो यहाँ ई भी अ से उत्पन्न होने से वो भी अ ही है और बाकी रह गया उ, ये उ के लिए भी नंदकेश्वर कार्यक्रम में कुछ एक तर्क दिए हैं अभी हमको स्मरण नहीं हो रहा अर्थात जितने सारे अच वर्ण हो गए सब अ ही हो गए और हल वर्ण तो अच के बिना उनका स्थिति ही नहीं है तो इसलिए सब अकार ही है ऐसा वहाँ थोड़ा तर्क दिए है। हैं कि यह श्रुति कहती है औकार हो गए के स्थान लेते हैं तो प्राइम देखते हैं शून्य शून्य अच्छा तो इस तरह से शून्य अच्छा अच्छा हाँ वो भी ठीक है ये तर्क वहाँ कुछ लगा सकते हैं कि श्रुति कह दी तो हमको और कुछ उसी मुताबिक कुछ घटा लेना है अच्छा ठीक है और कहीं देखा था कि ये अ उ के साथ एक होने से एकादश होगा ओ अ में एकादश होगा गुण होकर के वो होगा अगर अ का उ के साथ कोई संबंध नहीं होता तब ये दोनों मिल मतलब एकादेश कैसे होगा ये प्रमाण है कि अ का उ के साथ संबंध है तो इसलिए उ भी अ से आत्यंतिक भिन्न है ये नहीं कह पाएंगे ऐसा कहीं तर्क दिया गया था तो इस तर्क से ई भी अ से अत्यंतिक भिन्न नहीं है तो ई और उ ये दोनों गुण होने में अ के साथ चलते हैं इसलिए अ से अत्यंत भिन्न नहीं है आगे री ली ये तो अ के ऊपर निर्भरशील है इसलिए सारे अक्ष अ के ऊपर निर्भरशील हैं और हल वर्ण वो तो अक्ष के ऊपर निर्भरशील है इसलिए अकार के ऊपर सभी अर्थात तो आश्रय करते हैं ये कहा जा सकता है आगे भाष्य में आगे पृष्ठा में विश्व से मात्र तुम यदा संप्रति पद्यत इत्यर्थ है तो विश्व जब अकार मात्र हो जाता है अर्थात तो अकार विश्व ये दोनों एक है ऐसा जब निश्चय हो जाता है तो ये वाक्य का अर्थ हो गया मात्रा संप्रति इसका अर्थ ये हो गया आपती सामान्य च उत्कटम इति अनुवर्तते चतुर्थ पाठ में कहा गया आप सामान्य च चो से चकार से जो पूर्वार्ध में उत्कट था ये उत्कट उत्कटता अनुवर्तन कर दिया जाएगा चो उत्कटम इति से अनुवर्त कहा चतुर्थ पाद का अंतिम है चो तो च से ऊपर से उत्कट था स्पष्ट है इसको ले आएंगे टीका में अनुवृत्ति द्योतकम दर्शयती जो चतुर्थ में च कहा गया वो द्वितीय पद का उत्कटा शब्द का अनुवृत्ति करने के लिए अनुवृत्ति अर्थात उसको फिर ला करके यहाँ जोड़ लेंगे वाक्य का अर्थ निकालने के लिए अच्छा ये उन्नीसवा अच्छा ये उन्नीसवा कार्य का हाँ हाँ हमने एकादश दे दिया था ये उन्नीसवा कार्य का उच्चारण करेंगे आगे में द्वितीय द्वितीय एकत्वारोप प्रयोजक द्वय श्रुतियुक्त व्यनपति द्वितीय पाद और द्वितीय मात्रा ये दोनों को एक कहने के लिए इसमें भी दो प्रयोजक दिया था एक उत्कर्ष और एक उभत्व ये द्वितीय द्वितीय पाद कौन है और द्वितीय मात्रा उकार, उकार ये दोनों को एक कहने के लिए दो प्रयोजक दिया था श्रुति में कहा गया था अभी श्रुति उत्तम ज्ञानोक्ति उसका अर्थात बताते है अभी टीका कार्य काकार बताते हैं तैजोत्तु विज्ञान उत्कर्षो दृश्य से स्फुट मात्र संप्रति पतौ सिया अत्व अभी तथा स्फुटम दृश्यते मात्रा तैज्ञाने उकर्ष स्फु दृश्य से मात्रपत उभय काफु तैजस उहे इसका ज्ञान होने में उत्कर्ष स्फुटम दृश्यते उत्कर्ष ये दोनों में सादृश्य है सामान्य है स्फुटम स्पष्टं ये दोनों में स्पष्ट दिखता है जा ये स्थूल के अपेक्षा सूक्ष्म ये उत्कर्ष होता है और अ के पर्व में ऊ होने से ये उत्कर्ष माना गया और मात्रा संप्रतिपतो जो पत् तैज मात्रा को प्राप्त करता है उसके लिए उभयत्व तथा विधम तथा विधम कुटम का अर्थ स्पष्टम दोनों में उभयत्व धर्म समान है इसलिए उकार के साथ समान होगा में विज्ञान विवक्षाया उत्कर्षो दृश्य थे स्फुटम स्पष्टम इतिहा भाष्य का पूर्व कारिका का पूर्वार्थ का अर्थ कह देते है तैजिज्ञाने तो पूरा कारिका का उदाहरण लिया गया उत्तर विज्ञाने का अर्थ उकारतो तो विवक्षाया तो उकार कहेंगे उगे तो तैजस उत्तम ऐसे व्याख्यान मतलब विवक्षा करने में उत्कर्ष दृश्यते तफुट स्फुटम का अर्थ स्पष्ट दोनों में सादृश्य उत्कर्ष है ये स्पष्ट है विवक्षाया हम और आगे कहते हैं उभय टीका में स्फुटम क्रिया विशेषण जो कार्यक्रम में दिया स्फुम स्फुटम, स्फुटम यह क्रिया विशेषण तो क्रिया विशेषण इसका अर्थ होता है स्फुटम यथा सियात तथा उत्कर्ष ऐसे उत्कर्ष है जैसे होने से स्पष्ट दिखेगा अच्छा आगे टीका में तथा विधम इतना अर्थम स्फुटम आह जो चतुर्थ पाद में अंतिम दे दिया तथा तथा मात्रा को प्राप्त करने में था था में भाष्य एव इति उपाप्त ये दोनों में सा दृश्य है हे टीका में उत्तज व्याख्या मात्रा इति त इति उच्यते तूववत् तो तो द्रतव्यम उच्यते उत्तान कारि का का प्रथम पादम है ते तेजस उत्तान तो उत्तज्ञान तो इसी का व्याख्यान है जो तृतीय पादम है मात्रा संप्रति जैसे था विश्व से तो उसका अर्थ हो गया मात्रापत्ति यहाँ भी इसी प्रकार है व्याख्यान मात्र संप्रतिपत तस्य व्याख्यानम सर्वम इति तो भाष्य में कहा गया है पूर्ववत सर्वम अर्थात आगे और व्याख्यान करने का जरूरत नहीं कह दिया कि पूर्ववत सर्वम इसका अर्थ टीका में कहते हैं तस्य व्याख्यानम सर्वम इति इसका अर्थ तत्पूर्ववत द्रष्टव्यम जैसे पूर्वकारिका में कहा गया था ऐसे ही जान लेना है दो सामान्य है उसके द्वारा दोनों का ऐक्य ये स्पष्ट है अच्छा ये भीषमा कार्य का उच्चारण करेंगे आगे तृतीय पाद और तृतीय मात्रा में वही कहा जाएगा आत्मा का तृतीय पाद क्या है प्राग्ञ और का, का तृतीय मात्रा मकार ये दोनों में एक कहना है तो इसमें भी दो सादृश्य कहा गया था एक मिति और दूसरा अपिति लय हो जाना उसमें मापन होना और उसमें लय हो जाना ठीक है में तृतीय पाद तृतीय तृतीय एकत्व एक सामान्य दया श्रुत्या दर्शित विश्धयति आत्मा का तृतीय पाद और ओंकार का तृतीय मात्रा ये दोनों में एकत्व का अध्यास करेंगे एकत्व आरोप करेंगे इसमें सामान्य द्वयम दो सामान्य श्रुतिया दर्शित पहले मंत्र में कह दिया गया था उसको विषय थी इसको स्पष्ट करते हैं मकार मकारभाव प्राज मानसामक संप्रति पतौं तो लयसा प्राज से मकार भावे मान सामान्य तु पतौ तो लय सामान्य मकार भावे। भाव में क्या प्रत्यय करते हैं ना न मकारों के आगे लुट नहीं हो जाएगा मकार के आगे भावअर्थ में क्या प्रत्यय करेंगे मकारो ये कोई धातु है क्या उसे घंट कर देंगे हज कर देंगे <द्धिति> मकार से भाव मकार अथवा मत्व कहेंगे जैसे अकार से भावी अक्तुम कहा गया तो यहाँ प्राग्ञियों से मकार भाव अर्थात तो मकारत्व मत्व भाव मकार ये सुबंत है तो उसे और गई इत्यादि नहीं हो जाएगी तो प्राज्ञ से मकारत्व जैसे कहा तेजस् उत्वम विश्व से अत्वम इसी प्रकार की प्राज्ञ मत्व प्राज मकार भावे भावे मत्व मान सामान्य उत्कटम दोनों में मान ये सामान्य है मान अर्थात नापना ये दोनों मापते हैं अर्थात उसे भरते हैं फिर उसे निकालते हैं ये हो गया मान और मात्रा संप्रति पत्ज जब मकार मात्रा को प्राप्त करता है तो मकार के साथ एक होता है उसमें लय सामान्य उत्कटम लय सामान्य प्राज में विश्वअर्थ जैसे लय हो जाते हैं मकार में अकार उकार लय होते हैं ये दोनों में सामान्य है अक्षरार्थ में पूर्ववत एवं सुज्ञानवाद तात्पर्याथम आह ये श्लोक का जो अक्षर अर्थ है वो पूर्ववत स्पष्ट है इसलिए और अक्षर अर्थ नहीं कहकर के तात्पर्य श्लोक का तात्पर्य कह देते हैं भाष्य का भाष्य में मकारत्व प्राजित मिति लयो उत्कृष्ट सामान्य इत है प्राजस् मकारत्वत्व प्राज मकार है इसमें मिति और लयो ये दोनों मिति लोयो उत्कृष्ट सामान्य द्विवचन है सामान्य नपुसक होने से सामान्य द्विवचन हो गया इसलिए उत्कृष्ट लय पुंगलिंग होने से मिति लोयू मिति लोयो, लोयो उत्कृष्ट सामान्य सब दिवचन है तो। तो मिट्टी और लय ये सब का फलो भी कथन किया गया और अवय का फल इसलिए कहा जाता है कि प्रधान का स्तुति करने के लिए प्रधान हो गया ओंकार उपासना ओंकार उपासना का स्तुति के लिए ये ओंकार का उपासना अर्थात यहाँ ओंकार हो गया वाचक वाच्य हो जाएगा ब्रह्म तो ओंकार के द्वारा ब्रह्म का उपासना उसके लिए कहा गया अच्छा ये इक्कीस म कार्य का उच्चारण करेंगे आगे टीका हमें कहते हैं विश्वादीनाम अकारादीनाम से यत तुल्यम सामान्य उत्तम तद विज्ञान स्तौती विश्वादीनाम अकारादीनाम च तुल्यम सामान्य कहा गया अभी विश्व के साथ अकार ये दोनों में क्या सामान्य आया आदि आदिमत्व आप है और आगे तेजस तो के साथ किसका उकार। उसमें क्या सामान्य हुआ उत्कर्ष और उभयत्व मध्य में रहा और उत्कर्ष आगे मकार के साथ किसका ऐक्य राज्य का यहाँ क्या सामान्य हुआ अपिति मिति और अपिति ये सब विश्वादीनाम अकारादीनाम च यत तुल्यम सामान्य उत्तम कह दिया गया दोनों ये तीन तीन में तुल्यम बराबर है सामान्य कह दिया गया तद विज्ञान स्तुति अभी उसका ज्ञान का स्तुति करते हैं। अभी अवयव का सामान्य ज्ञान अवयव में ऐक्य ज्ञान उसका भी स्तुति करते हैं तो ये अवयव का फल का कथन करके उसका स्तुति करने से क्या लाभ है कह जो प्रधान उपासना है उसका स्तुति हो जाएगा त्रिशुधामश्चि सूज्यूता वंद्य महामुन निश्चितः त्रिशुधाम यहाँ एक अध्ययन कर लेना पड़े सर्वभूतानां पूज्य महामुनि एव तीनों धाम में धाम अर्थात अवस्था जो सामान्य सामान्यतुल्य कहा गया था निश्चित व्यक्ति निश्चित अर्थात जो निश्चय करके जानता है ये सामान्य है दोनों में तो व्यक्ति व्यक्ति अर्थात उपास जो इस प्रकार के उपासना करता है क्योंकि यहाँ उपासना का प्रकरण चल रहा है तो व्यक्ति का अर्थ जो इस प्रकार के उपासना करता है तो स सर्वभूता नाम पूज्य वो सभी का पूज्य हो जाएगा और वो महामुनि महामुनि अर्थात लोक में वो प्रमभित होगा और बंध्य बंध्य हो जाएगा तो अर्थात थोड़ा सा भी अगर आध्यात्मिक रुचि है और इधर नाम यश का भी रुचि है तो संसार में नाम यश नहीं कमा करके आध्यात्मिक मार्ग में आकर के नाम यश ना कमाना बरम थोड़ा अच्छा है क्योंकि संसार में भी नाम यश ना कमाना इतना आसान नहीं है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा अगर उतना परिश्रम आप आध्यात्मिक मार्ग में करेंगे तो नाम यश तो हुगा ही हुगा। होगा ही होगा निश्चय होगा और साथ साथ ये भी फॉलो होगा कि आपको आगे इस जन्म में नहीं होगा तो आगे जन्म में कम से कम आध्यात्मिक मार्ग तो चलेगा क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में चल करके नाम ये अगर कमाया अंतिम समय में तो महान दुखो होगा ये जीवन नष्ट हो गया आगे जीवन में तो इसे एकदम कहता एसिड जैसा धूल में रहेगा अग्नि जैसा धूल में रहेगा और तो नहीं जाना है उसमें करके रहेगा तो फिर कम से कम तो अगला जन्म उसको साफ हो जाएगा तो इसलिए भी पूरा शक्ति इसमें लगा देना है और अगर आध्यात्मिक मार्ग में चलता है नाम यश का आकांक्षा नहीं है तब तो, तो वो पार हो जाएगा करे तो तो भी ये संसार में जाकर के नाम यश से अच्छा है आध्यात्मिक मार्ग में जाकर के नाम ये क्योंकि संसार में जो लोग नाम यश्य प्राप्त करेंगे वो लोग भी आध्यात्मिक नाम यश्य के पास आएंगे तो क्यों फिर आप वो मार्ग में जाकर के फिर दूसरों के पास जाएंगे तो कहेंगे चलो हमारे पास दो लोग तो अगला जन्म के लिए अच्छा है इस जन्म में पार नहीं होगा किंतु तो इस जन्म में महान होगा वृथा हो गया जन्म बोल करके ये बहुत पहले अर्थात हम लोग तो कोई तीस चालीस साल पहले पढ़ते थे जो चंदा मामा आता है ना उसमें वो लिखा था कि पच्चीस साल पहले का किताब से उदृत ऐसा लिखते हैं तो वो लिखा था कि एक सेठ वो उसका एक कन्या थी वो तो सेठ सेठानी रात को घर में बात कर रहे थे कि हमें के अच्छा धार्मिक व्यक्ति दे करके हमारा कन्या को देंगे चोर जा रहा था उनका घर में चोरी करने के लिए वो ये बात सुन गया वो तो सुना कि सारा जीवन हम चोरी करते करते इतना कठिन जीवन जी रहा है अगर हम धार्मिक बन जाएगा इनका सामने में इनका कन्या भी प्राप्त तो हो जाएगा धन भी प्राप्त तो हो जाएगा उनका एक ही मात्र कन्या है बाकी कोई नहीं है तो वो सेठ जहाँ जाते थे मंदिर में प्रतिदिन जा करके वहाँ सुबह वो स्नान प्रान करके बैठ करके कुछ आध्यात्मिक कर शास्त्र पढ़ने लगा कुछ दिन के बाद सेठ सेथा, है सेठानी दोनों जाते थे मंदिर में तो उनसे थोड़ा थोड़ा बात करने लगे तो फिर लगे ये तो अच्छा युवक है बढ़िया है घर में बोला है भोजन के लिए फिर आगे उनको एक दिन बोले कि हमारा कन्या को हम आपको ही देना चाहते हैं वो सेठ का पाउच कहा कि इसी के लिए मैं ये मार्ग में चला था आज मेरे को इच्छा और नहीं है मैं तो इसी मार्ग में चलूंगा अगर इसमें चल करके अगर हमको ये प्राप्त हो जाता है आगे चलने चल छोटा तो कहानी वैदार्थियों के लिए ये सब नहीं ये तो चंदा मामा पढ़ने वालों के लिए है कह दिया तो। अगर भी चाहिए कुछ भी तो इस मार्ग में चलना है ये तो आगे और भी इसका फल कथन करके कहेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा इसमें चलने से आगे टीका में यथोक्त स्थानत्र जागरितम स्वप्नम सुसुप्तम और एक जोड़ना पड़ेगा टीका में है यथोक्तम स्थान तीन स्थान जागरितम स्वप्नम दो के दिया आगे सुसुप्तम लिखा है उसमें ठीक है द्वितीय पंक्ति में स्वप्नम के आगे सुसुप्तम तीन स्थान सुसुप्तमित जागरित स्वप्नम सुसुप्तम चितुल च इति चेष पाद और मात्रा ये दोनों दोनों में ये तुल्य है इति आगे उत्तम सामान्यम आपतीर उत्कर्षो मितिर इत्यादि ये सामान्य क्या है कहते हैं कि उत्तम सामान्यम जो कहा गया था आपती ये कौन सा अवस्था का सामान्य है विश्व में आगे उत्कर्ष ये येज और आगे मिति ये प्राज का एक एक कह दिया और विश्व में और दूसरा क्या है और आदिमत का दूसरा और का दूसरा ये हो गया भाष्य में उक्तं एवं इति निश्चितो तुम उत्तम सामतीत निश्चित यूज्यो बंद्य ब्रह्म ये ये तीन स्थान में अर्थात तो उत्तम सामान्य जो कहा गया सामान्य तुल्य है व्यक्ति व्यक्ति का अर्थ कहते हैं एवं एव इति निश्चित ये इसी प्रकार का ही है इस प्रकार की निश्चित यह जो इस प्रकार की निश्चित कर लिया सूज्य बंद बंदे शब्द का अर्थ कहते हैं ब्रह्मवि लोके भवती वो लोक में ब्रह्मविद होता है वसना करने वाले लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं टीका में महामुनीर इति अश्य अर्थम आह महा जो श्लोक में दिया महामुनि इसका अर्थ टीका में कहते हैं महामुनि शब्द का अर्थ क्या है ब्रह्मविद जो भाष्य में कहा ना ब्रह्मविद लोके भगवती ये महामुनि का अर्थ कोई भी संसार में अर्थात हमारा बुद्धि ग्राह्य कोई भी फल अगर प्राप्त होता है ये ज्ञान का फल नहीं है ये सब उपासना का अर्थात सत्कर्म का ये सब फल होता है किंतु तो ज्ञानी के लिए तो कहा जाएगा कि उसको तो सारे फल मिल जाता है सारे फल मिल जाता है पूछेंगे ये ज्ञानी का फिर क्या फल मिल जाएगा तो क्योंकि स्तुति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपासकों को जो फल मिलेगा वो ज्ञानी को भी प्राप्त हो जाएगा ज्ञानी को वास्तविक कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि ज्ञानी का दृष्टि में कोई फल है ही नहीं तो फिर भी अर्थात ज्ञान का ज्ञानी का स्तुति करना अर्थात ज्ञान का स्तुति करना है तो विद्वान का स्तुति करना है विद्वान का सेवा करना है क्या अर्थ ये विद्या का सेवा कर रहा है फल तो विद्या से मिलेगा, ये तो खाली बीच में माध्यम है तो ये जो भी सब लोक में कोई फल प्राप्ति होता है लोक का फल का सबसे बड़ा हो गया ये लोक प्राप्ति लोक अर्थात यह लोक में सम्मान अथवा कोई इंद्र बनेगा बृहस्पति बनेगा ब्रह्मा बनेगा वो सब जो लोक सामान्य ये सब उपासना इत्यादि का फल है ज्ञान होने से तो मुक्त हो जाएगा फिर उसके फल में मतलब नहीं बाईस मा कार्य का उच्चारण करेंगे ठीक है मैं पूर्वोक्त सामान्य ज्ञानवतो ध्यान निष्ठ से फल विभाग दर्शयती पूर्वोक्त सामान्य जो त्रिशु जो सब सामान्य कहा गया इसका ज्ञानवत इसको जो उपासना करके जानता है जानता है अर्थात परोक्ष ज्ञानी है ध्यान निष्ठ से ज्ञानवतों का अर्थ ध्यान निष्ठस फल विभागम दर्शेती इसका फल क्या होगा इसको दिखाते हैं अर्थात अलग अलग सामान्य अलग अलग अवस्था में उसका फल क्या है तीनों का अलग अलग फल दिखाते हैं अकारो नयते विश्व नयते विश्व प्राज्ञं प्राज्ञं विद्यते विद्यते मकारसा तैजस मकारस्न प्राज्य ना प्राज्ञं विश्वम नयते उकार नयते मकार पुनः नयते अमात्रे गति ही न विद्यते जो चतुर्थ है है उसमें गति नहीं है अकारो विश्वम नयते अर्थात तो अकार विश्व के साथ समान है इस प्रकार की जो उपासना करेगा विश्व का अर्थ वैश्वानर वो वैश्वानरह हो जाएगा अर्थात तो उसका निश्चय रहेगा मैं ही वैश्वानर हूँ तो जब ये मैं ही वैश्वान रहूं ये दृष्टि सृष्टि बाद में घटेगा सब मैं वैश्वानर हूँ अर्थात तो मैं ही ये पूरा स्थूल जगत हूं तो पूरा स्थूल जगत अर्थात जितना हमको ये ग्रहण होता है उतना ही मैं हूँ उसका बाहर कुछ नहीं है ये सब जहाँ भी ये अर्थात तो समि का बात आएगा और बेस्टि समी एक है वो नाना जीव होगा ना एक जीववाद होगा एक जीववाद एक जीववाद सर्वदा दृष्टि सृष्टि को लेकर के चलेगा क्योंकि एक ही मैं ही जीव हूँ तो उतना ही जितना ग्राउंड होता है जगत उतना ही है ये दृष्टि सृष्टि बात अच्छा कई अन्य शास्त्र में ऊपर शास्त्र में विचार करके दिखाए हैं अर्थात ये दृष्टिवाद ये नाना जीव में भी ये सब घटेगा तो विचार करते तो हैं किंतु तो सामान्यतया तो यही है कि जब समि एक जीव लेंगे तो ये दृष्टि सृष्टिवाद और ये वेदांत का सबसे ऊंचा सिद्धांत है अकार विश्व नए थे अर्थात वो वैश्वान रू इस प्रकार की जानेगा आगे उकारस च तैजसम उकारस तैजसम उकार नकार तैजो अर्थात तो उकार के साथ तैजस का ऐक्य जो ध्यान करेगा वो धीरे धीरे जानेगा मैं हिरण्यगर्भ गर्भ हूँ इस प्रकार के उसका निश्चित होगा मैं हिरण्यगर्भ गर्भ हूँ अर्थात तो मेरी कल्पना ये जगत इसी प्रकार के और मकारस पुन प्राज्यम चौकाथ नयते मकार का उपासना करने से प्राज्ञ को प्राप्त करेगा अर्थात मैं ही अव्याकृत हूँ जगत का अधिष्ठान हूं ईश्वर हूं इस, इस प्रकार की उसको निश्चय होगा अर्थात तो जगत मेरे मतलब मैं ही जगत का सृष्टा हूं इस प्रकार की और अमात्रे गति नीद्यते अमात्र का शुद्ध चैतन्य हो वहां और कुछ गति ही नहीं हो तो निश्चय हो गया मैं अधिष्ठान हूँ विभर्त अधिष्ठान हूं परिणामी वाला नहीं है तो विवर तो अधिष्ठान हो अर्थात बाकी तो सब कल्पित है कोई गति और नहीं है अमात्र पर... अर्थात जब मे आगे जब शांत हो गया आगे दोबारा अउच्चारण नहीं हुआ वो ओम स्थिर हो गया आगे फिर औ उच्चारण करेगा जो बीच में रहा वहाँ कोई मात्रा नहीं है तो ये जो बीच वाला अवस्था है इसी को कहते हैं कि अमात्रा तो इसी प्रकार के जागृत स्वप्न आगे सुसुप्त आ गया तो सुसुप्त के आगे जो तूर्य अवस्था चतुर्थ कह दिया ती तीनों का अधिष्ठान तो उसका ज्ञान होने से और कोई फिर गति नहीं है अधिष्ठान क्योंकि तीनों में वही विद्यमान है वही गति को रखना है अर्थात तो जब मैं तीनों का अधिष्ठान हूँ मेरे में ये जागृत अर्थात कभी मैं ही जागृत होता हूँ कभी मैं स्वप्न में जाता हूँ कभी मैं सुसुप्ति में जाता हूँ मैं तो ये तीनों में हूँ फिर मेरा गति और किससे होगा अगर मैं तीनों का ये तीन हो गए और ये तीनों का एक नीचे एक है अभी ये जो नीचे वाला है ये तो ये यहाँ से जा सकता है अर्थात जागृत स्वप्नों को जा सकता है स्वप्न सुसुप्ति को जा सकता है किन्तु उनका जो अधिष्ठान है वो फिर उसका गति कहाँ होगा वो तो तीनों में है तो मैं स्वप्न में भी हूं मैं जागृत में भी हूं मैं सुसुप्ति में हूं मेरा गति कहा होगा नहीं हो पाएगा तो जो जागृत के साथ तादात्म्य करता है उसका गति हो जाएगा वो स्वप्नों के साथ तादात्म्य करेगा किंतु जो तादात्म्य नहीं करता तीनों में अधिष्ठान रूप से है उसका कोई गति नहीं है तो इसी प्रकार की जितना जितना दृढ़ होगा तो सुसुप्ति को भी मैं ही जानता हूँ स्वप्न को भी मैं ही जानता हूं जागृत को भी मैं ही जानता हूँ इसलिए ये तीनों अवस्था में मैं ही हूँ इस प्रकार के जितना जितना निश्चित हो मैं तीनों अवस्था में हूं तो इसलिए कोई भी अवस्था मेरा नहीं है जो तीनों अवस्था में है वो कोई भी अवस्था में ये नहीं है ये अर्थात वेदांत का एक अर्थात साधन है अर्थात वो किसी का नहीं है जो सबका है तो वेदांत साधना वही करना है कि सब है। हम सबका है वास्तविक हम किसी का नहीं है अगर दो चार के साथ हो गया तो फिर वो तो गया होगा वेदांती नहीं बनेगा सबका है तो किसी का नहीं होगा भाष्य में यथोक्त साम आत्म पात्र सह कृत्वा यथा यथोक्त ओंकार प्रतिप्य यो ध्यायति अकारो नयते विश्व प्रापयति यथोक्त साम जो सब सामान्य कहा गया आत्मा, आत्मन पादान मात्रा सह आत्मा का जो पाद है मात्रा भी ओंकार का मात्रा के साथ एकत्व एक करके यथोक्तम ओंकार प्रतिपद्य उस ओंकार को जान करके जान करके अर्थात इनका सब ऐसा है जो परोक्ष रूप से जान दिया यो ध्या जो ध्यान करता है उपासक तम उस ध्यान करने वाले को अकार क्या करेगा विश्वम नयते नयत प्रापियते विश्व था वैश्वान उस उपासक को यह अकार वैश्वान बना देगा क्योंकि अकार वैश्वान रो मैं ही हूँ इसी प्रकार की उपासना करेगा जो हमेशा वही सोचेगा जो भ्रमर की त्याय कहता ना भागवत में तो उसी प्रकार की हो जाएगा हमेशा उस प्रकार की चिंतन करेगा तो हो जाएगा जैसे छांदो उपनिषद में आता है संवर्ग विद्या में ब्रह्मचारी को भिक्षा करने के लिए जाता है आपने को को मानता है कहता है कि संबर्ग था प्राण तो जिस प्राण के लिए आप ये सब भोजन पचन करते हो क्योंकि जो प्राणाया स्वाहा अपनाय स्वाहा कहते हैं कोई भी भोजन ग्रहण करने से पहले प्राण को ये अर्पण करते हैं तो जिस प्राण के लिए आप अर्पण करते हैं उसके लिए भोजन बनाते हैं और अभी उसी को भोजन भिक्षा नहीं देते हैं वो स्वयं अपने आप प्राण मानता है तो उपासना करते करते उस प्रकार की तादाद होता है टीका च विभागो नास्ति मात्रा विभाग नाकार इति अच्छा ठीक है यू पाद मात्रा च विभागो नास्ति जहाँ पाद और मात्रा का विभाग नहीं है तस्कारे तूरीम जो अधिष्ठान है तूरीय है उसमें व्यवस्थित ये प्राप्ति प्राप्तव्य प्राप्ति विभागो नास्ति सूर्य आत्मा में जो व्यवस्थित स्थिर हो गया निश्चय कर लिया कि मैं तो सूर्य हूँ अर्थात सभी का अधिष्ठान हूँ उसमें फिर यह प्राप्ति प्राप्त करने वाला और प्राप्तव्य जो प्राप्त होने वाला विषय और प्राप्ति ये जो क्रिया प्राप्ति ये हो गया कर्ता प्राप्तव्य हो गया कर्म प्राप्ति ये हो गया क्रिया अर्थात तो कर्ता कर्म क्रिया ये सब विभाग और वहां नहीं है इसको कहा गया नामात्र नामात्र ये श्लोक का प्रतीक देते है टीकाकार पहले श्लोक का व्याख्यान करेंगे बाद में भाष्य का व्याख्यान करेंगे ये नाम मात्र ये श्लोक तो का व्याख्यान आगे टीका में ओंकार अध्यायनम ओंकार ओंकार अध्यायन ओंकार अध्यायनम अकारो विश्व प्रापयती इतिम अयुक्तम पूर्व पक्ष कह रहा है ओंकार का ध्याय, जो ध्यान करने वाला उसका अकार विश्व को प्राप्त करवा देगा ऐसे कहा गया ये ठीक नहीं है और अयुक्तों बात ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है कहते हैं विश्व प्राप्त ध्यान अंतरण सिद्धत्व ये जो जगत दिख रहा है स्थल जगत क्या इसी को प्राप्त करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा ये तो सुबह से शाम तक स्थूल जगत ही प्राप्त होता है पूर्व पक्ष कहता है उसके लिए ध्यान किया चाहिए ध्यान मंत्रण सिद्धत्व और दूसरा कहते हैं कि नहीं नहीं हम ये जो स्थूल जगत को प्राप्त करने के लिए अकार का नहीं करें अकार का ध्यान करना है आप समि बन जाएंगे तो पूर्व पक्ष कहता है अकार से अध्येय से ये कोई धेय नहीं अकार को थोड़ी कोई ध्यान करता है ओंकार का ध्यान हो सकता है ये अकार को कैसे ध्यान करेंगे अध्येय टिप्पणी में कहा ध्यान अविषय इत्यर्थ अकार जो है वो ध्यान का विषय नहीं है तो अकार का कौन ध्यान करेगा पूर्व पक्ष कह रहा है अकार से उक्त फल प्रापक होगा जो अकार का ध्यान करने से वो फल प्राप्त हो जाएगा जो आपने कह दिए थे वो भी ठीक नहीं है क्योंकि अकार ध्येय नहीं होता है अकार का कौन ध्यान करेगा यदि आशंक्य भाष्य में अकार अकारालम विद्वान वैश्वानरो वैश्वान अर्थ अकार का ध्यान करने के लिए नहीं कहा जा रहा है ओंकार का जो अवय वो अकार अव़ उसका ध्यान करने के लिए कहा जाता है ध्यान तो आप ओंकार का ही करेंगे किंतु अकार को प्रधान मान करके ध्यान करेंगे इस प्रकार की अकार आलंबनम ओंकार विद्वान विद्वान अर्थात तो उपासक अकार को आलंबन बना करके ओंकार का उपासना जो करता है वो वैश्वान वैश्वान होगा टीका में तद आलंबनम तद प्रधानम इति आवत जो अकार आलम्बनम ओंकार अकार आलम्बन में बहुब्री है अकारो आलंबनम यसे ओंकार तो यहाँ टीका में कहते हैं तद आलंबनम तद अर्थात अकार आलम्बनम इसका अर्थ तत्प्रधानम अकार प्रधान इसका और जब उसका ऐसे साधक जब ओंकार का उच्चारण करेगा देखेंगे कुछ लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं और बहुत लंबा करेंगे फिर छोड़ देंगे जानेंगे अभी वो अकार उपासना का स्थिति में ही है उपासना करता है नहीं करता है अलग बात है शायद नहीं भी करता होगा किंतु उसका अ ही लंबा होगा अर्थात वो अभी विश्व स्तर पर है और जिनका ये अर्थात तो प्राचीन स्तर में आ जाएंगे उनका देखें और वो छोटा होगा उनका मोह लंबा होगा सटने के बाद ये लंबा चलेगा ये आप स्वयं उच्चारण करने का समय में जब आप उच्चारण आरंभ करेंगे तब तो, तो आप जागृत रहेंगे मेरे को तो मोह लंबा करना है ये बुद्धि रखकर करेंगे किंतु तो आप उच्चारण करिए लगातार दो मिनट के दो चार मिनट के बाद आपका जागृत चला जाएगा किन्तु तो उच्चारण चलता रहेगा फिर जब आपका जागरूकता आएगा उस समय आप देखिए कि आपका कौन सा लंबा चल रहा है भी भी। तो अगर ज्यादा होता है जानेंगे कि आप अभिपराजीय स्तर पर हैं। जब आप जान करके करेंगे कहेंगे माओ को तो लंबा करूंगा किंतु जब अनजान में जो होगा थोड़ी देर के बाद आप भूल जाएंगे विस्मरण होगा अर्थात चित्त कहीं चला जाएगा किन्तु उच्चारण तो चलता रहेगा वही बता देगा कि आप वास्तव किस स्तर पर है तो यह परीक्षा करके देख सकते हैं फिर किंतु अगर आप ओंकार का उच्चारण करेंगे ओंकार का उच्चारण केवल सन्यासियों के लिए विधान है तो उच्चारण करने से धीरे धीरे ये लंबा लंबा हो जाएगा अकार प्रधानम ओंकार यथा वैश्वानर प्राप्ति तथा उकार प्रधानम तम तो एवं ध्यात तैजस से हिरण्यगर्भ से प्राप्तिर्भवती अकार प्रधान ओंकार का ध्यान करने वाले वैश्वानर को प्राप्त करेगा इसी प्रकार की तथा उकार प्रधानम तम एव तम प्रधान वाला ओंकार को ध्यायतः ध्यान करने वाला तैजसस्य तैजसस्य गर्भ हिरण्यगर्भस्य प्राप्तिर्भवति जो उकार प्रधान ओंकार का ध्यान करेगा वो हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा तथा भाष्य में तथा उकार उकार को ध्यान करने वाला तैजस को प्राप्त करेगा आज यहाँ पूर्णमद पूर्णमद पूर्ण पूर्णमुगछ पूर्ण